देवी भागवत नवम सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा तो सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन सावित्री ने कहा धर्मराज जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा जन अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें धर्मराज बोले पतिव्रते ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान के वे अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहां निवास पाता है अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा इसमें न न कभी पात्र की की परीक्षा आवश्यकता होती है और न समय की अन्नदाना परम दानम न भूतम न ना भविष्य नात्र पात्र परीक्षा न काल निम क्वीन यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है यह गोदान साधारण दिनों के अपेक्षा पर्व के समय चौगुना तीर्थ में सौ गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल अधिकारी बन जाता है दुग्धवती गौ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यत वर्षों तक लोक में प्रतिष्ठित होता है ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्रदान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है साथ ही जो दुखी ब्राह्मण को दो वस्त्र प्रदान करता है उसे दस हजार वर्ष वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वस्त्र सहित शालक ग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पुण्यात्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है मनोहर दिव्य सैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्र लोक में प्रतिष्ठा होती है जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है वह अग्निलोक में वास करता है भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र के आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है यही फल उत्तम शिविका पालकी प्रदान करने का भी है ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायुलोक में प्रतिष्ठित होता है जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफ़ेद चवर अर्पण करता है वह वायुलोक में सम्मान पाता है धन और रत्न दान करने वाला दीर्घायु और विद्वान हो सकता है दाता और प्रतिगृहिता दोनों ही बैकुंठ लोक में चले जाते हैं